परम पूज्य भीष्म पितामा जी तीरों की शैया पर लेटे लेटे भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभो मुझे वो दिन याद है कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब मैं अपने तीखे बाण चला रहा था अर्जुन पर वो बाण तो सरकार आपको लगते थे किसी में क्या मजाल जो आपके भक्त का बाल भी बाका कर दे मेरे तीखे बाण जब आपको लगते थे आपके शरीर से महाराज रथ बहता था मानो लाल मूंग आपके शरीर से बह रही है प्रभु में और आपकी महानता के विषय में क्या कहूं एक हाथ में रत की रस्सी दूसरे हाथ में आपके होता था चाबुक कुरुक्षेत्र के मैदान में जब प्रभु हवा चलती थी और चाबुक लिए वे हाथ से जब अपने बालों को आप संवारते थे वो तो छवि प्रभु मन को भा जाती थी कुरुक्षेत्र की धूल उड़कर आपके शरीर में लपेट जाती थी मानो भावक हो रही हो आपके शरीर का संपर्श करने के लिए ये धूल और तो और प्रभु मैं क्या कहूं जिस समय में अपने तीखे बाण अर्जुन पर चला रहा था और आपने कहा कि अर्जुन मारो सामने विष्ण पितामा को और आपके भक्त अर्जुन ने प्रभु कहा कि मैं नहीं मारूंगा वे मेरे दादा जी हैं उस समय प्रभु आपने अर्जुन के लिए नहीं आपने मुझ पर कृपा करने के लिए आप उस रथ से कूद गए जो वो झांकी आज भी नजर आ रही है जब आप मुझे मारने के लिए प्रभु आ रहे थे तो आपने रत का टूटा हुआ पहिया उठा लिया था सरकार अब आप उस पहिये का अस्त्र बनाकर जब दौड़े दौड़े मेरे पास आ रहे थे तो भूमि कांप गई सरकार भूमि इसलिए कांप गई भूमि कह रही है कि यह झूठा है क्योंकि प्रभु आपने भूमि को कहा था कि मैं तेरे भार को हल्का करूंगा आज भूमि उसी बात को याद कर कर कोस रही है सरकार कि ये झूठ कहते हैं इन्होंने हमसे कहा था कि मैं तेरे भार को उठाऊं उतारूंगा मैं तुम्हें वचन देता हूं लेकिन इन्होंने यह भी कहा था कि महाभारत के, के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा अरे जो कृष्ण अस्त्र का मना कहकर मना कर कर अस्त्र उठाता है ना जाने मेरी बात को भी ना माने मेरी प्रार्थना को ना मानकर मेरा भी बोझ नहीं उतारेंगे मा जी कहते हैं कि प्रभु जब भूमि इस प्रकार से आपके प्रति के रही थी उस समय कांपती हुई भूमि को धीरज दिलाने के लिए सरकार आपने अपने पिताम्बर को भूमि पर फेंक दिया क्योंकि उस पिताम्बर ने भूमि को आश्वासन दिया समझाया मत रो तेरे भार को हल्का करेंगे अगर मेरे प्रभु ने कहा है तेरे वचन को पूर्ण करेंगे इसलिए भूमि तो भयमित मत हो यहां भी प्रभु अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं यहां पर भी एक भक्त ने कहा मैं विस्म सुगंध खाता हूं या तो पांडवों को मरना पड़ेगा या तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा तो भगवान के पितांबर ने भूमि से कहा तू धीरज धारण कर तेरे भार को प्रभु उतारेंगे प्रभु वो पितांबर कोई पिताम्बर थोड़ी अरे वो तो आपका भक्त है बहुत कठोर तपस्या करने के बाद रेशम की कीड़े की योनि में उसने जन्म लिया अपने मुखार से रेशम दिया रेशम बना कर आपका पिताम्बर बना और आपसे लपेट गया इसलिए प्रभु पिताम्बर नहीं वो तो आपका कोई दिव्य भक्त है जो आपसे लपटा रहता है और आपने भूमि को समझाने के लिए अपने भक्त को आज्ञा दी भक्तो ये है आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना प्रथम स्कंद में ही दूसरे श्लोक पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक धर्म और परम धर्म के विषय में धर्म श्री कृष्ण और परम धर्म क्या होता है कृष्ण की कथा तो कृष्ण की कथा का प्रचार कौन करते है? भगवान के भक्त करते हैं भगवान के भक्ति ही समझाते हैं ना सबको जाकर जा यहां पर विषम पितामा जी बड़े रसी हैं बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं भूमि को समझाने के लिए भी आपने अपने भक्त को आज्ञा दी तुम जाकर थोड़ा प्रचार करो मेरे विषय में बताओ अब अपनी महानता कोई कैसे बतावे साहब ठाकुर जी की महानता तो ठाकुर जी के भक्ति ही बताएंगे ना बड़े रसी विषम पितामा जी ष्म पितामा जी कहते हैं कि प्रभु जब आप मेरे स्वमुख आए और आपने क्या कहा कि हे विष्म मुझे दिव्य स्त्र की आवश्यकता नहीं मैं तुम्हें इस चक्र से ही मार सकता हूं तो सरकार हमने तो उसी समय उसी समय थाम लिया था कि आप हमें मार दें आप हमें मार दें और तो और मैं प्रभु अब क्या कहूं के आप श्रीधाम वृंदावन में निधि वन में गोपियों के संग क्या सुंदर रास करते हैं बताइए विषम पितामा जी बाल ब्रह्मचारी जी हैं और यहां पर विषम पितामा जी रास पंचम अध्याय में भी प्रवेश कर गए भागवत के बताइए ब्रह्मचारी जी महाराज जब रास पंचम अध्याय में श्री विष्ण पितामा जी प्रवेश कर सकते हैं गोपियों के संग भगवान की रास लीला का वर्णन कर सकते हैं अब आप ही भक्तों विचार करो कि विष्ण पितामा जी कितनी ऊंची कोटी के वैष्णव होंगे महावैष्णव विष् पितामा जी भक्तो बड़ी सुंदर विषम पितामा जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी भक्तों ग्यारस था एकदशी थी विषम पितामा जी ने भी ठाकुर जी की स्तुति ग्यारह श्लोकों में की समय आ गया विषम पितामा जी मुस्कुराकर कहते हैं आइए हम भी मानो विषम पितामा जी का भाव गा कर कहते हैं धेअत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं मितन त्यागू गोविंद दामू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 मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले पिताम्बरम कसी हो छवि मन में ये बसी हो होठों पे कुछ हसी हो जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आए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 जब प्राण तन से निकले ग्यारह श्लोकों में विषम पितामा जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी थी और हर भक्त का क्या भाव होता है हर भक्त की यही दिली इच्छा होती है कि साहब जब अपने देह का त्याग करें आपकी छवि तो सामने बनी रहे आपका तो दर्शन होता ही रहे विषम पितामा जी ने अंत में यही कहा कि साहब अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन महाराज मेरी एक सुंदर कन्या है क्योंकि मुझे चिंता यही लगी रहती थी कि मेरी कन्या का विवाह कब हो कहाँ हो कैसा घर हो कैसा वर हो इसलिए ठाकुर जी आज तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूं अर्जुन नकुल सहदेव युधिस्तर भीम जी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से पितामह विषम जी को देखते हैं और कहते हैं पांच पांडव बाबा आपने विवाह कहा कर लिया आप तो नेक से बाल ब्रह्मचारी ठहरे हैं आपकी कन्या कहा से आ गई विषम पितामा जी भगवान कृष्ण से कहते कि महाराज मेरी सुंदर कन्या उसका विवाह में आपके संग करता हूं तो कौन है वे कन्या तो सबके संदेह को दूर करने के लिए विषम पितामा जी कहते हैं इति मत रूप कल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभूमि स्वुकम पगते इति मति बुद्धि रूपी मेरी कन्या का विवाह मैं आपके संग करवा देता हूँ तो जाते जाते भक्तो विषम पिताम जी ने अपनी कन्या का विवाह मेरे गोपाल के संग कर दिया और विषम पितामह जी ने अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया कौन सा देह साहब पंच भौतिक इसलिए ये जो हमारा शरीर पंचायती धर्मशाला है हमको शिक्षा लेनी चाहिए विषम पितामा जी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदानता लेकिन विष्ण पितामा जी हमको ये शिक्षा देते हैं इस संसार का मुंह मत रखो इस संसार के मुंह को छोड़कर गोविंद से मुंह लगाकर इस देह का त्याग कर दो और दिव्य देह को प्राप्त कर कर गोविंद की प्राप्ति कर लो इसी में तुम्हारा कल्याण होगा ये तो नासवंत शरीर है जी ने भी अपने देह का त्याग कर दिया मेरे गोबाल को देखते हुए और अपनी कन्या बुद्धि का विवाह श्री कृष्ण के संग कर दिया अरे जिस बुद्धि का विवाह ठाकुर जी के संग हो जावे वे बुद्धि कैसे बिगड़ सकती है वक्तों बिगड़ सकती है वे बुद्धि कभी भी नहीं विषम पितामा जी ने जब अपने पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया उस समय वहां का वातावरण शांत हो गया सब खामोश हो गए थोड़े ही समय में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी देवता लोग बाजे बजा रहे हैं शंक बजा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने पांच पांडवों को कहा हे पांडवों आप विषम पितामा जी की मृत्यु पर शोक ना करें आप हर्ष करें जो गति विषम पितामा ने प्राप्त की वो दूसरों को प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है इसलिए शोक नहीं हर्ष करो श्रीमद भगवद गीता के आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जीवन के अंत में जो केवल मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है इसमें रच मात्र भी संधेह नहीं है शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का सुमिरण करता है वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता हैगा। ए अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमे स्थित कर, कर तुम निश्चित रूप से मुझको पा सकोगे हे पार्थ जो व्यक्ति अपने मन को मेरे सिमरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वे अवश्य ही मेरे पास पहुंच जाता है तो जी ने भी भक्तों जब अपने देह का त्याग किया तो मेरे गोपाल मेरे कृष्ण का ही ध्यान कर अपने दे का त्याग किया इसलिए विष्व पितामा जी तो ठाकुर जी के पास ही गए इसलिए कृष्ण कहते इतने शोक नहीं करना चाहिए हर्ष करना चाहिए काल जो होता है ना साहब काल हमारे कल्याण के लिए होता है अपने शेरनी अपने बच्चे को कहां से पकड़ती है मुंह से और वही शेरनी अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और वही शेरनी अपने शिकार को भी अपने मुंह से पकड़ती है अब जो शिकार हो वो तो शेरनी से भयभीत हो जावे कि आएगी मुझे खाएगी मार डालेगी लेकिन वही शेरनी का बच्चा अपनी मां के मुख में जाने पर भयभीत नहीं होता क्यों भयभीत नहीं होता क्योंकि बच्चा जानता है कि मां मुझे यहां से उठाकर किसी और अच्छी जगह पर लेकर चली जाएगी इसलिए वे शोक नहीं करता वे भयवीत नहीं होता इसलिए मृत्यु संतों की भी होती है आम लोगों की भी होती है लेकिन संतों को जो मृत्यु प्राप्त होती है वो मृत्यु नहीं अरे वो तो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है क्योंकि भगवान इस लोक से लेकर जाते हैं अपने भक्त को दूसरे लोक में ले जाकर बिठा देते अपने धाम में बिठा देते हैं जिसे शेरनी अपने शिकार को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है बच्चा भयभीत नहीं होता लेकिन शिकार भयवीत हो जाता है इसलिए भक्त लोग काल से भयभीत नहीं होते तो विषम पितामा जी काल को प्राप्त नहीं हुए विष्ण पितामह जी तो ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हुए हैं भक्तों भगवान कृष्ण ने यह सुंदर लीला की पांडवों के द्वारा भगवान कृष्ण ने विषम पितामह जी का देह संस्कार करवाया सोनक जी सुदगोस्वामी जी को कहते हैं कि महाराज परीक्षित का क्या हुआ परम पूज्य श्री सुदगोस्वामी जी कहते हैं कि हे ऋषि वे विबालक मां के गर्भ में सुरक्षित था समय आने पर उस बालक ने जन्म लिया और जन्मते ही विबालक पलाटी मारकर बैठ गया जो उस बालक को प्रेम करने के लिए आवे वे बालक उसे ही घूर घूर कर देखें। इसलिए ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा कि हे राजा युधिस्तर आपका ये पोता सबको घूर घूर कर देखता है सबकी परीक्षा लेता है किसको देखता है कि जिसने मां के गर्व में इसकी रक्षा की थी ये उस परमात्मा को देख रहा है सब में खोज रहा है इसलिए हे युदिस्तर महाराज आपके इस पोते का नाम होगा परीक्षत हे राजा युद्धिस्तर इसका एक और भी नाम होगा वो होगा नाम विष्णु क्योंकि भगवान विष्णु ने मां के गर्भ में इसकी रक्षा की थी ये बालक तो मां के गर्भ में मर गया था इसलिए इस बालक का नाम होगा विष्णु रात विष्णु रात का अर्थ होता है कि विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो ब्राह्मण गण युद्धिस्तर महाराज जी से कहते हैं कि यह बालक ईश्वाकू के सम्मान प्रजा पालक होगा और श्री राम जी के सम्मान सत्य प्रती होगा सत्य प्रति शिवजी के सम्मान क्षणगतों की रक्षा करने वाला होगा और भरत जी के सम्मान कहीं प्रकार के दिव्य यज्ञों को करने वाला होगा अग्नि के सम्मान ये बालक तेजस्वी होगा और समुद्र के सम्मान ये बालक गंभीर होगा सिंह के सम्मान ये महापराक्रमी होगा और पृथ्वी के सम्मान क्षमावान होगा महाराज ययति के सम्मान ये पुत्र तुम्हारा धार्मिक होगा और बली महाराज के सम्मान ये धार्यवान होगा प्रहलाद महाराज जी के सम्मान ये परम भागवत भक्त होगा और तो और मैं क्या कहूं युद्धिस्तर ये तुम्हारे सम्मान भी होगा एक राजा में भक्तों सारे गुण और एक राजा में सारे गुण का अर्थ आप समझते हो एक राजा में यदि सारे गुण हो तो इसका अर्थ ये कि आ गया है सत्युग सत्युग में ये सारे गुण पाए जाते हैं कलयुग के अंदर भी सतयुग है आपने देखा होगा कुछ ऐसे परिवार है जो मिलजुल कर रहते हैं भाई भाई में बहुत प्रेम है लेन देन नहीं है इसका अर्थ ये हुआ कि सत्युक्त चल रहा है वहाँ धर्म से जुड़े हुए हैं उस घर में सत्युग और जिस घर में कलयुग होगा वो तो आप समझ ही जाओगे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे धर्म से कोई जुड़ेंगे नहीं तो आप समझ जाना कि उस घर में कलयुग और जहाँ पर धर्म रहता है बहन भाइयों में प्रेम है मात पिता में प्रेमें तो आप समझ लेना कि महाराज वहां पर सतयुग का वास है और जहां पर परमात्मा होते हैं वहां पर तो सतयुग ही रहता है इस तरह राजा परीक्षित में ये सारे गुण मौजूद थे भगवान कृष्ण को द्वारिका गए में भक्तों कई महीने हो गए थे युद्धेश्वर महाराज जी ने अर्जुन को कृष्ण की खैर खबर लेने के लिए द्वारिका भेज दिया